हरियाणा से रविंद्र जी का प्रश्न है हम्म हम्म अजय भैया वैसे तो आपने समझाया है लेकिन मैं अभी तक समझ नहीं सका हूँ इसलिए फिर से पूछता हूँ ईश्वर क्या है और भगवान कौन है वही एक तो हमारी जो मान्यताएं हैं अब तक की उसको पहले ठीक से समझ लेते हैं फिर एक्चुअली मध्य दर्शन के आधार पर क्या इसके बारे में कल एक अवधारणा बनी हुई है उसको भी ठीक से रख देते हैं दोनों बातों को इस प्रश्न के साथ जोड़ के रख सकते हैं मानव ने देखेंगे तो कुछ चीजें वो करता है देखा कुछ चीजें पेड़ करता है देखा कुछ चीजें जानवर करता है कुछ देखा कुछ चीजें ऐसी हो रही है जो अः इनमें से कोई भी नहीं करता है तो उसके बारे में अनुमान किया कि कोई एक शक्ति है जो ये सब चीजें चलाती रहती है तो वहां से ये इस प्रकार के ईश्वर और ईश्वरवादी बातें हमारे सामने आई अभी ये जो जिस प्रकार से मध्य दर्शन में अध्ययन किया जा रहा है कराया जा रहा है उसमें ये देखा गया है कि दो तरीके वस्तु वास्तविकताएं है, हैं रियलिटी है अस्तित्व में एक है प्रकृति और दूसरा है ईश्वर ईश्वर को अब किस रूप में यहाँ पर अध्ययन किया जा रहा है है ना अभी तक हम मानते रहे ईश्वर ऐसे है जबकि अस्तित्व पूरा अस्तित्व ही अपने में प्रकट है कुछ भी अस्तित्व में छुपा हुआ नहीं है तो प्रकृति भी नहीं छुपी हुई है और ईश्वर भी छुपा हुआ नहीं है प्रकृति का मूल वस्तु है परमाणु के रूप में देख रहे हैं ईश्वर को देखने गए तो मूल जो है वो ऊर्जा के रूप में है ये जो हर दो वस्तुओं के बीच में दो प्रकृति के वस्तु के बीच में जो खाली जगह है वो अपने आप में एक व्यापक है वो एक ऊर्जा है वो एक साम्य ऊर्जा है वो एक निरपेक्ष ऊर्जा है और वो हर, वो ऊर्जा वो सबको प्राप्त है इस प्रकार से ये ईश्वर के कंसेप्ट को यहाँ पर देखा जाता है, है ना ये हमारा जो लेकिन ये हमको समझ में आ जाए कि अस्तित्व में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है सब प्रकटनशील है सब चीजें प्रकट हो रही है तो उसके मूल में देखेंगे तो प्रकृति भी प्रकट हो रही है अस्तित्व में व्यापक भी प्रकट हो ही रहा है और आप और हम लोग च... ये धरती में से सूरज तक जब देखते हैं तो बीच में जो खाली जगह दिखाई देती है ये एक पूरा अबेंडेंस ऑफ एनर्जी है और ये जो ऊर्जा है ये हमको सबको प्राप्त है अब प्राप्त होने का मतलब प्रकृति को प्राप्त है प्रकृति में दो तरह की चीजें हैं एक जड़ वस्तु है एक चैतन्य वस्तु है तो मानव को देखा गया तो चैतन्य के रूप में देखा जाता है तो चैतन्य को भी ऊर्जा प्राप्त है कैसे पता चलता है तो ऐसा पता चलता है कि हम सब लोग कल्पनाशील होते हैं हम लोग सोचते हैं विचार करते हैं इच्छा करते हैं ऐसा सोचना विचार करना और इच्छा करने के लिए हम क्या खाते हैं भाई अगर कोई क्रिया हो रही है तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए चाहिए ये तो हमको समझ में आता है बहुत थोड़ी छोटी सी बात तो समस्त क्रियाएं जो जीवन में हो रही हैं, वो सारे का स्रोत है ना वो व्यापक ही है वो ईश्वरी है तो ईश्वर में ईश्वर हमको प्राप्ति है ईश्वर को हमको प्राप्त नहीं करना है ईश्वर प्राप्त है और हमारे को प्राप्त है ऊर्जा के रूप में सोचने के लिए निर्णय लेने के लिए है ना ये एक जो ऊर्जा चाहिए वो हमको प्राप्त है जड़ प्रकृति को ये प्राप्त है कार्य ऊर्जा के लिए एक परमाणु दौड़ लगाता रहता है एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन दौड़ लगाता है ये पूरा प्लेनेट दौड़ लगाता है अर्थ ये सब जो भी कार्य करने के लिए जो भी ऊर्जा चाहिए वो कार्य करने की ऊर्जा जड़ को प्राप्त है वो भी इसी इसी ईश्वर में ईश्वर से होने के कारण है ईश्वर में संपर्क रहने के कारण इस प्रकार से यहाँ पर बहुत साफ सुथरी बिल्कुल स्पष्ट अवधारणा हमारे को मिलती है जिसमें कि ईश्वर जो रहस्यमय था अभी वो हमारे को समझ में आ गया और सबको समझा जा सकता है अब समझाने का अधिकार क्या बनता है इसी ईश्वर का अनुभव भी किया जाता है ये ऊर्जा स्वरूप किस प्रकार का वस्तु है इसका अनुभव होता है उसके लिए पूरा कार्यक्रम है पूरा शिक्षा है पूरा व्यवस्था है शिक्षा व्यवस्था विधि इसका अनुभव किया सकता है प्रकट तो हो ही रहा है दिख ही रहा है आपको दिखने में तो कोई कमी नहीं है यह ठीक उस प्रकार से नहीं निकला किस प्रकार से जैसे अगर बात करें भ्रमित बानो में तो भ्रमित बानो में ईश्वर के बारे में यह मानना है कि जब सब कुछ गड़बड़ जाएगा तो वो ठीक करेगा मतलब साफ सफाई करने वाला ईश्वर ठीक मैं कहीं घर से बाहर चला जाऊंगा मेरे बच्चे कहीं चले जाते हैं तो मैं बाहर चलाया गया तो मेरे घर का ध्यान रखेगा मेरे बच्चे बाहर चले गए तो आ, वो ईश्वर उसका ध्यान रखेगा मतलब ईश्वर उस प्रकार का चौकीदार तो नहीं है ईश्वर उस प्रकार के चौकीदार नहीं है तो ये जो जिस प्रकार से हमने ईश्वर के बारे में मान लिया चौकीदार है वो जमादार है वो हवलदार है वो हमारी मान्यता की इतनी भ्रमित मानव कि ईश्वर को लेकर इतनी बनी हुई है हवलदार का मतलब क्या हुआ कि भाई कोई मेरे साथ गड़बड़ करेगा वो उसको उसको वो ठीक करेगा है ना पनिशमेंट देगा तो कुल मिलाकर हमारे लोग अभी तक ईश्वर को तीन ही प्रकार से पहचान रहे जमादार हवलदार और चौकीदार वो ऐसा नहीं है भैया आप, आप आप जमादार हो आप चौकीदार हो आप हवलदार बनते हो वो उधर ईश्वर में ऐसा कुछ कार्यक्रम नहीं है वो ऊर्जा है निरपेक्ष ऊर्जा है अस्तित्व में एक फंडामेंटल ऊर्जा के रूप में है और वो ऊर्जा सभी इकाइयों को प्राप्ति है आप अगर अगरबत्ती लगा तो भी प्राप्त है अगरबत्ती नहीं लगा तो भी प्राप्त है आप गाली दोगे तो भी प्राप्त है नहीं दोगे तो भी प्राप्त है लेकिन अब अगर समझ में आता है तो ये ऊर्जा और प्रकृति मिलके क्या काम हो रहा है किस प्रकार से सहस्तित्व बन रहा है उस प्रकार से आप सहस्तित्व विधि से जीते हो तो आप इसका अनुभव करते हो और आप में खुशहाली बनती है वो सब बनता ही है तो उसके लिए ठीक से अध्ययन करने की जरूरत है ठीक से समझने की जरूरत है ठीक है